पहिए तीन यह एक साफ उजला दिन था मंद मंद हवा चल रही थी सड़क फर्श की तरह सूखी और चिकनी थी दो पहिए सड़क पर दौड़े जा रहे थे दो बड़े बग्घी पहिए वे सरपट भाग रहे थे क्योंकि कोई उनका इंतजार कर रहा था घोड़ों ने छलांग लगाई थी और एक बग्घी को पटरी से नीचे उतार फेंका था अब दो नए पहियो की झटपट जरूरत थी बग्घी में एक संदेश बैठा हुआ था उसके थैले में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश था तेजी के साथ दोनों पहिये चिकनी सड़क पर घूमते जा रहे थे चटक धूप निकली हुई थी मंद बयार बै, की आरा को ठंडा कर रही थी परंतु तभी चिकनी सड़क खत्म हो गई आगे का रास्ता कच्चा था। गड्ढों गड्ढों और और कीचड़, कीचड़ से भरा हुआ बहरहाल किसी तरह बग्गी यहाँ तक पहुंच आई थी एक पहिया रुक गया और बोला मैं आगे नहीं जाऊंगा मैं धूरी तक कीचड़ से लतपथ हो गया हूँ हम यहां से कभी निकल नहीं पाएंगे पर वह बग्घी वह अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश दूसरा पहिया हताश में चिल्लाया पर पर उसके साथी ने नकल उतारते हुए कहा पर मैं धूल कीचड़ में सड़ना नहीं चाहता भला इसके लिए मुझे धन्यवाद ही कौन देने वाला है और पहिया पहला पहिया जंगल की एक बढ़िया और सूखी पगडंडी की ओर मुड़ गया वहां घूमते जाना और खूबसूरत दृश्यों का मजा लेना आनंददायी था दूसरा पहिया जोर लगाकर आगे बढ़ता गया कीचड़ में छप, छप करते और गड्ढों पर डगमगाते हुए अपना रास्ता बनाता रहा वह बहुत थक गया था लगभग लुढ़क पड़ने की हालत में फिर भी वह चलता रहा आखिरकार पहिया दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया बग्गी खंदक में उलट गई थी संदेशवाहक अधीर होकर चक्कर काट रहा था बस एक ही पहिया संदेशवाहक गुस्से में चिल्लाया एक पहिये से क्या होगा मुझे दो की जरूरत है उसने पहिये को इतनी कसकर लात जमाई कि वह डगमगाते हुए पटरी से नीचे उतर गया और खंदक की पेंदी में जा पड़ा